जिज्ञासा उपासना और निधिध्यासन एक आसन पर बैठकर ही करने चाहिए या चलते फिरते भी कर सकते हैं समाधान प्रारंभ में कुछ समय तक तो एक आसन पर बैठकर ही इनका अभ्यास करना चाहिए साथ ही साथ चलते फिरते भी चिंतन बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि उपासना और निधिध्यासन ये सतत किए जाने पर ही फलदायक होते हैं थोड़े अभ्यास से सिद्ध होने वाले नहीं हैं पहले तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति यदि इनके निमित्त से बैठने के लिए थोड़ा समय भी नहीं दे सकता है तो इसका अर्थ है कि उसके जीवन में इनका कोई महत्व ही नहीं है फिर चलते फिरते उपासना क्या करेगा इसलिए बैठकर अभ्यास करने के लिए कुछ समय निकालना ही चाहिए और चलते फिरते स्मृति बनाए रखनी चाहिए इससे धीरे धीरे लाभ का अनुभव होगा जिज्ञासा साधना किस वृक्ष के नीचे करनी चाहिए समाधान और वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से विशेष लाभ होता है यह तो सर्व सामान्य नियम है पर कुछ साधनाओं के लिए विशेष वृक्ष के नीचे बैठकर करने का भी विधान शास्त्रों में मिलता है जिज्ञासा दान और त्याग में क्या भेद है ज्ञानी का त्याग किस प्रकार का होता है समाधान पहले दान का फल समझना चाहिए दान का फल तो जगत भी हो सकता है और यदि व्यक्ति निष्काम हो तो दान के द्वारा उसकी अंतःकरण शुद्धि भी हो सकती है बोगे तो फलेगा ही दान दोगे तो फल मिलना अवश्य है यदि पूर्ण निष्कामता है तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी दान की अपेक्षा त्याग एक बिल्कुल अलग वस्तु है त्यागे नयके अमृतत्व मानसु त्याग के द्वारा कोई व्यक्ति मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है यह ममत्व के त्याग से शुरू होता है और संपूर्ण कार्य कारण संघात में जो अहमता है उसके त्याग में इसकी परिसमाप्ति होती है यह अहमता ममता का त्याग परमार्थ का साक्षात साधन है क्योंकि ये दोनों ही जीव की सृष्टि है अनात्माभिमान शरीरादि में आत्मबुद्धि के त्याग से मुख्य रूपी अमृतत्व की प्राप्ति होती है वेदांत शुरू से अंत तक केवल त्याग ही करने का उपदेश करता है यहाँ एक ही साधना है त्याग बाहर से वस्तुओं का त्याग करना और भीतर से काम क्रोध आदि का त्याग करके अहमता ममता का त्याग करना ऐसा त्याग साधक को मोक्ष में अमृतत्व में प्रतिष्ठित कर देता है इसलिए वेदांत का सारा साधन त्याग पर ही आधारित होता है त्याग ज्ञानी का स्वभाव है और जिज्ञासु के लिए प्रयत्न साध है ज्ञानी में जो त्याग दिखता है वह है वह करता नहीं है पर बुद्धि का जैसा स्वभाव बना हुआ है वैसा वैसा उसके द्वारा होता जाता है उसी प्रकार का चिंतन अपने आप होता है ज्ञानी का बैठना बोलना सब उसी के त्याग के अनुकूल होता है परंतु जिज्ञासु को त्याग के लिए अभ्यास करना पड़ता है जिज्ञासा ऐसा सुना है कि त्याग का भी त्याग करने पर तत्व प्राप्ति होती है यह त्याग किस प्रकार होगा समाधान त्याग का त्याग नहीं होता अपितु त्याग के अभिमान का त्याग होता है ये न त्यजसी त्याग भी साधक में एक प्रकार का अहंकार उत्पन्न कर सकता है कभी कभी बाह्य त्याग अधिक अहंकार उत्पन्न कर देता है क्योंकि वह लोक के संबंधित हो जाता है साधक को लग सकता है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है यही एक बहुत बड़े बंधन का हेतु बन जाता है एक सज्जन जब साधु बने तो उन्होंने अपना एमएससी का सर्टिफिकेट फाड़कर नदी में डाल दिया पर हर जगह उसकी चर्चा जरूर करते थे जो उन्होंने कहा फाड़कर फेंका बाहर से तो फाड़कर फेंक दिया पर हमेशा किसी न किसी निमित्त से उसका बखान जरूर ही करते थे यह अहंकार बहुत सूक्ष्म और गंभीर है व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसका अहंकार कर बैठता है यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसलिए कहा जाता है कि त्याग करने के अहंकार का भी त्याग करना चाहिए